प्रश्नोत्तर दीपमाला गुरु तत्व जिज्ञासा स्त्रियां अति भावुक होती हैं कई बार गुरु बनाने के चक्कर में गलत जगह फंस जाती हैं क्या स्त्री को पति से अन्य किसी को गुरु बनाना चाहिए समाधान स्त्री को पति की आज्ञा के बिना किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए उससे पूछकर ही बनाना उचित है सबसे अच्छा तो यही है कि पति यदि किसी गुरु से दीक्षा लेता है तो उसके साथ पत्नी भी दीक्षा ले ले तब पति का जैसा गुरु से व्यवहार है वैसा ही उसका भी रहेगा तो समस्या नहीं आएगी जिज्ञासा जिनको मैं गुरु बनाना चाहता हूँ उन्होंने दीक्षा देना बंद कर दिया है फिर मैं भी उन्हें ही गुरु मानता हूँ उनकी फोटो की पूजा करता हूँ क्या वे मुझे स्वीकार करेंगे क्या एकलव्य के समान मुझ पर भी गुरु कृपा हो सकती है समाधान वस्तुतः गुरु शरीर नहीं है वह तो एक तत्व है यदि वह शरीर हो तो शरीर के मरने से गुरु भी मर जाएगा फिर भी उस तत्व से संबंध बनाने के लिए शरीर रूपी माध्यम की आवश्यकता होती है क्योंकि व्यवहार में बिना माध्यम के कोई काम नहीं होता यदि एकलव्य के समान किसी की निष्ठा है तो वह फोटो के माध्यम से भी उस तत्व से संबंधित हो सकता है एकलव्य के मन में कोई विकल्प हुआ ही नहीं मूर्ति को वह साक्षात द्रोणाचार्य ही समझता था अन्यथा ऐसी धनुर्विद्या कैसे सीख पाता यदि ऐसी विकल्प रहितता किसी में है तो उस पर गुरु कृपा अवश्य होगी यदि कोई व्यक्ति बिना दीक्षा लिए किसी को गुरु मानता है तो उसे दो तीन बातों का ध्यान रखना ही होगा उसका कोई भी व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए जो गुरु की छवि में धब्बा लगाए उसका जीवन गुरु के वचनों के अनुसार चलना चाहिए वह गुरुमुख बने मन मुख्य नहीं जिनको वह गुरु मान रहा है उन्होंने अपने शिष्यों के लिए जो नियम बताए होंगे उन्हें जानकर उनका अपने जीवन में पालन करना पड़ेगा यदि ऐसा नहीं कर सकता तो गुरु से संबंधित कैसे हो पाएगा यदि उसके अंदर भावना और गुरु आज्ञा के पालन की ताकत है तो वह गुरु तत्व से अवश्य ही संबंधित हो जाएगा जिज्ञासा जहाँ शास्त्रीय लक्षण दिखे उन्हें गुरु बनाना चाहिए अथवा जहाँ श्रद्धा अधिक हो उन्हें बनाना चाहिए समाधान सामान्य लोगों में भी प्रसिद्ध है गुरु करे जान के पानी पिए छान के जान कर गुरु नहीं बनाओगे तो कल तुम झगड़ा कर सकते हो लोग कन्या का विवाह करते हैं तो विचार कर करते हैं या ऐसे ही कर देते हैं इसी प्रकार किसी के विषय में अच्छी प्रकार सोच विचार कर ही उन्हें गुरु बनाना चाहिए क्योंकि यह जीवन भर का संबंध है गुरु के लक्षण शास्त्र में कहे गए हैं उन्हें ठीक से समझ लेना चाहिए गुरु ऐसा होना चाहिए जो शिष्य की जिज्ञासा का समाधान कर सके शास्त्र जब कहता है कि श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ को ही गुरु बनाए तो इसीलिए कहता है कि यदि गुरु का जीवन शास्त्रानुसार नहीं है तब तुमको उसके प्रति कभी भी अश्रद्धा हो सकती है हम तो कहेंगे कि यदि तुम्हारी श्रद्धा न जमे तो भगवान को भी गुरु नहीं बनाना अन्यथा तुम्हें खतरा हो सकता है बिना श्रद्धा के गुरु बनाने का कहीं विधान नहीं है गुरु भी किसी को शिष्य बनाने के पहले जो परीक्षा करता है वह श्रद्धा की ही परीक्षा करता है इसलिए जहाँ श्रद्धा जमे उसी को गुरु बनाना चाहिए